ओ सहना सहन सह वीर ओम शांति शांति शांति कर्मकांड जो है अग्निहोत्र है बाकी जितने भी याग पद्धतियां कल्पशास्त्र गल्पशास्त्र अंतर्गत है ये सारे के सारे अग्निहोत्र मूलक है अग्निहोत्र मूलक कहने का तात्पर्य है वास्तव में अग्निहोत्र के शरीर का ये विस्तरण है अग्निहोत्र को हम विस्तृत करेंगे तो अन्य यागों का अन्य यागों की रचना उसके अंदर होती है इसलिए अन्य यागों को करने वाले को अग्निहोत्र के रहस्य को अवश्य जान लेना चाहिए पर यहां एक न्यूनता है रहस्य जानने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो उसमें चर्चा होगी चर्चा तो अपनी मानववाणी में होती है इसलिए प्रत्येक इलाके के व्यक्ति इस चर्चा में भाग ले सकते हैं और जो भी बातें हम बताई जाती है वो समझ भी सकते हैं इस इन बातों को समझने के बाद जब हम अनुष्ठान करते हैं इन अनुष्ठानों में बहुत कमियां होती है आज जो किए किया ने हम अभी जो किया इन अनुष्ठानों में बहुत सी कमियां हैं उसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि मांत्रोच्चारण की मांत्रोच्चारण की जो कमी है ये बहुत बड़ी कमी है क्योंकि हमारी जितनी क्रियाएं होती है पिछले दिनों के चर्चा में ये साफ करके बताए गए हैं कि जितनी भी क्रियाएं होती है वो चौदना परक है यानी वेद की आज्ञा परक है उन वेद शब्दों के उच्चारण जब हम करते हैं इसमें वाणी में मधुरता कठोर नहीं होना चाहिए मधुरवाणी बोलेंगे तो कंठखा कंड नहीं होता है फिर उसमें लय होना चाहिए और उच्चारण जो होता है अपने स्थान प्रयत्न का जो नियम है नियम के अनुसार होना चाहिए और इन्हीं में उदात अनुदात सूर्यदादी जो सुर है वो सुर भी ठीक होना चाहिए तो मंद्रोचारण के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती है एक कंठ को ढीला करके उच्चारण करें, मधुर आगे वर्णोच्चारण के नियम के आधार पर वर्णों का उच्चारण करें, ये दो और उसमें लय होना चाहिए यह तीन चौथा स्वरानुसार होना चाहिए परंतु करण शास्त्र के अंदर इस स्वर के संबंध में एक छोटा सा विकल्प है यदि हमें स्वर माल न स्वर में करने करने में में करने में स्वर उच्चारण यदि हो तो उसमें उसको स्टडी करके एक श्रुदी में मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं एक श्रुति में स्वरों में वृद्धि ह्रास ना हो करके ऊंचाई नीचाई ना होकर के बहुत स्टडीली इनका उच्चारण एक टेम्बो में हम कर सकते हैं तो हम मंदिरों को देखेंगे नमूने के लिए हम हर मंदिर के अंदर में स्वाहा बोलते हैं है ना ये स्वाहा का उच्चारण कैसे होता है स्वाहा में जो स्वा है उदात है हाँ जो है सोरित है इसलिए स्वाहा का उच्चारण करते समय है। स्वाहा ऐसे नहीं ये गलत है स्वाहा ऐसे होना चाहिए कैसे स्वाहा स्वास्तु स्वा में ऊंचा है अब हा में जब सूर्य करेंगे ना उंचाई में जाकर के नीचे आना स्वाहा ठीक है ना अब इसको थोड़ा और सुंदर ढंग से हम उच्चारण करेंगे तो रीति थोड़ी बदल जाएगी कैसे स्वाहा कैसे स्वाहा ऐसे हो जाता है लंबा हो जाता है क्योंकि अंतिम है वहां लंबा कर सकते हैं तो क्या है स्वाहा यह सही उच्चारण इसको हम थोड़ा अपने शैली में लाएंगे मंद्रोचरण की जो परंपरा के अनुसू अनुरूप करेंगे तो क्या होगा स्वाहा ऐसे हो जाता है स्वाहा ऐसे हो जाता है तो जो अनुदात वहां आना चाहिए इस अनुदात को उदातेदर हो जाता है उदात् के भी ऊंचा स्वर हो जाता है और स्वाहा बोलने से पहले जो वर्ण होगा वो सदा अनुदात होगा कैसे इंद्राय इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अनुदात बोलने के लिए कंठ को वोकल कोड को ढीला कीजिए प्रजापतये स्वाहा इंदिरा स्वाहा इंदिरा स्वाहा सोमा यहा अग्न स्वाहा या आ, आ, आ, ऐसा बोलने में शर्माता हूं यह हमारे मुंह में ये फिट नहीं बैठता है कोई बात नहीं इंदिरा स्वाहा इंदिरा स्वाहा अग्न स्वाहा प्रजापत स्वाहा ऐसे भी कर सकते हैं परंतु परंपरा में जुड़ करके हम करेंगे तो चार मंत्र लीजिए इस चार मंत्रों के ऊपर लिखा हुआ है आघारा वाज्य भागा हुत क्या है आघारा वाज्य भागा हुत आघार कहते हैं जिसको अग्नि में आखरिद खरीद करना चाहिए क्या करना चाहिए उसको अग्नि में तबा करके उसको पिघलाना चाहिए पिघलाने के बाद बिल्कुल पानी पानी हो जाए गरम हो जाए उस आघरा भागाहुदी के रूप में डालने का है कभी कभी हम आहुति डालते वक्त वो चमच के अंदर जिसको सुरवा नाम से हम पुकारते हैं उसमें क्या होगा गीका एक गोला बैठेगा और हम डालेंगे वो गिरेगा नहीं चिपका बैठेगा फिर अंदर में क्या होगा ऐसे ऐसे करके फिर कुंड के में मार देंगे ठीक है ना उसके बाद में इसी को अपने वैदिक शास्त्र में ये जो मंत्र है ना दो अग्न ये स्वाहा सोमा यहां इसको कहते हैं चाक्षुषी इसको कहते हैं चाक्षुषी ये वास्तव में के रहस्य को जानने में हमारे चक्षु रूप है ये दो आहुदी कौन कौन से अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा ये दोनों आहुदियां क्या हैं हमें चक्षु देने वाले हैं और चक्षु देने वाले हो कौन से चक्षु को मंत्रार्थ के रहस्य को जानने में कर्मकांड के रहस्य को जानने में अग्निहोत्र को जानने में जो चक्षु देने वाले चाकुष मंत्र है उसमें गलती होगी तो हमारे चक्षु कैसे होगा ऐसे चक्षु होगा टेढ़ी चक्षु सीधी नहीं होती हम बोलते हैं ना तक्ष तक देवा हिदम तो भगवान के द्वारा प्रोक्त मंत्रों को भगवान के प्रोक्त कर्मकांड में जब हम विनियोग करते हैं तो भगवान के द्वारा बताए गए यानी जिन आचार्यों को ऋषियों को उन्होंने पहले सदर्शन दिया था उनके दर्शन के अनुरूप होते हैं ना तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के अपने रहस्य को हमें बताएंगे अपने रहस्य का मतलब सबसे पहले भगवान का जो शरीर है जो ब्रह्मांड है उसमें एक एक के रहस्य को खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे तो ये दोनों क्या है चक्षुषी है चक्षुषी के बाद में इसमें अगली जो दो आहुदिया होती है ना प्रजापति ये स्वाहा इंद्राया स्वाहा यह कहते हैं अग्निमुख ये दो आहुदिया अग्निमुख है अग्निमुख ठीक है और कल्पशास्त्रों को देखते हैं प्रजापद स्वाहा इंद्राये स्वाहा ये दोनों पहले आती है स्वाहा स्वामाये स्वाहा ये दोनों बाद में आती है यानी अग्निमुख करने के बाद चाक्षुषी स्वामी दयान जी ने क्या कर दिया चाक्षुषी को पहले रखा क्योंकि हमारी दृष्टि बिगड़ रही है ना दृष्टि बिगड़ रही है परमरा से हट रही है तो उन्होंने क्या कर दिया चक्षु पहले हो बाद में अग्निमुख करेंगे बोल करके इन्होंने क्या कर दिया? ये दो दो को टुकड़ा करके क्या कर दिया यहां से निकाल करके, इधर से लेकर के क्लिक करके इधर से लेकर के ऊपर पेस्ट किया तो क्रम क्या हो गया अग्नि स्वाहा स्वाय स्वाहा प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा ठीक है अब उदात्त वर्ण को कंध के जो वोकल कोड है उसको टाइट करके बोलिए अनुदात्त वर्ण को वोकल कोड को ढीला करके बोलिए सूर्य तो बोलते वक्त हम जो पार होते हैं ना पहले चढ़ेंगे फिर उतरेंगे तो क्या होगा शरीर में उसका असर क्या होगा ये होगा एक, एक जड़के के साथ हाँ अब गायत्री मंत्र देखिए ओ भोर भो व स्वा भोर भो व को ढीला कीजिए भोर टाइट है भो टाइट है वाह भोर भो व स्व स्वहा पार होना क्योंकि स्वरिद वर्ण में स्व जो है स्वरिद है उसके अंदर उदात्त भी है अनुदात्त भी है तो कौन सा पहला होगा पाणी ने बताया तस्य आदि तहा उदातम आरुद्रस्व आदि के जो आधा भाग है ना स्टार्टिंग का ये उदात तो होगा तो हम भी के उदाहरण दिया हम्ब हम चढ़ते हैं ना पहले चढ़ेंगे ही उतरेंगे चढ़ेंगे उसके बाद में उतरना पड़ेगा तो जैसे हम्ब में आधा पोषण हम्ब का जो सुर देखिए उसके जो टॉप देखिए टॉप का जो आधा भाग है चढ़ाव है और आधा भाग जो होता है उतराव तो जैसे कि एक हम चढ़ के उतरते वक्त जैसे हमारे गाड़ी पर बैठे हुए हमें अपने शरीर के ऊपर शरीर के अंदर वो जड़का महसूस होता है उसी प्रकार क्या करें उदात अनुदात वाला सूर्य को करें तो कैसे भोर भो वास्वा बोलिए अबे ठीक हो गए ये परंतु तो क्या होगा घर जाने के बाद जब पारायण करने लगेंगे ना तो आठ दस साल से हम जो कर रहे हैं वो आएगा यह है संस्कार की मजबूती इसलिए यहां हम एक रेखा खींचने के बाद और रोज इसको और रेखा को हम डार्क नहीं करेंगे तो क्या होगा और पुरानी रेखा इसके स्थान को ग्रहण कर लेंगे जीरो, अच्छा हाँ जी? जीरो, अच्छा जीरो संस्कार अच्छा है जी जीरो जीरो संस्कार संस्कार अच्छा अच्छा है है पर होता नहीं है जीरो संस्कार कोई कर सकता है नहीं कर सकता कोई ना कोई संस्कार सदा चित्र भूमि पर बनाई रहता है आगे देखिए आगे देखिए उसमें जैसे कि सत्संग गुट का है ना आर्य सत्संग गुट का उसके अंदर देखेंगे तो मोटे टाइप में अक्षर मिलेगा साफ़ साफ़ मिलेगा और बोल्ड मिलेगा और साथ साथ में उसके अंदर अंकित होता है स्वरचिन्ह जो है अंकित होता है उसके अंदर और सूर्य तो जहां होगा ऊपर वर्टिकल लाइन सेगमेंट होगा अनुदात जो होगा हो लाइन सेगमेंट होगा और उदात को एक को कोई चिन्ह नहीं होगा उदातु को एक को कोई चिन्ह नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे इन दोनों को आपस में तो सरल है यदि बिना चिन्ह वाला अक्षर वर्टिकल लाइन के बाद में है तो समझ लेना वो एक है बिना चिन्ह वाला अक्षर जिसका कोई नाम निशान नहीं अक्षर यदि वर्टिकल लाइन के बाद में है बाद में राइट साइड में है वो स्वरित बाकी पूरा उदात उदात उदात ठीक है क्रम मान लीजिए ये चारों पास पास में आएगा तो कौन सा क्रम होगा अनुदात उदात स्वरित एक अश्वि एक के पीछे एक करके, एक करके ये चारों स पास में आएगा तो सबसे पहले अनुदात होगा फिर उदात होगा उदात के बाजू में सुरिद होगा सुरिद के बाजू में एक शुद्धि होगी ठीक है कभी कभी क्या होता है क्रम ऐसे होते हुए एक एकशुदी नहीं होती एक शुद्धि नहीं होती तो कोई बात नहीं सुरिद के बाद में एक शुद्धि नहीं है तो अगला अक्षर अनुदात ही होगा किसी के पास है देखते, देखते देखते देखते ठीक है ना तो ये अपने घर में जो है उसमें देख लेना कोई भी, भी मंद्र होगा स्वरांगित उसमें होगा उस होता है समवेद में इस प्रकार का चिन्ह ना होकर के संख्या होगी तदनुसार अनुसार उदाता दि उतना लंबा खिंचरा जी हाँ उसको टॉप में बोलना है चलो आगे देखिए तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम उसमें सकार है सूर्यदय है तथ तो तो जो, तो जो है उदात है कैसे सावीतु, कैसे सवेतु्यम सवेतु्यम भर्गो भर्गो देवस्थ धीमहि चिन्न की चिन्ह देवस्थ धीमह धीय न प्रचोदयात ये परंपरा अनुसार है प्रचोदयात ओम भोस्व भो तत्सवितुर्वण्यम भर्ग देवस्थ धीमह धिय प्रचोदयात इसमें आएगा प्र चौ प्रचयात या ये जो लंबा बढ़ाने का होता है ना वहां जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन है ये दो होगा जहां लंबे करने का है वर्टिकल लाइन वहां ऐसे पैरेलल वर्टिकल लाइन दो होगा लाइन सेगमेंट अब जहां भर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा उस अक्षर को कंठ को ढीला करके नीचे की तरफ बोलना वरे वरेम वरे ठीक है ना जैसे कि ऊपर से हम नीचे खींच लिया ऐसे ठीक है ना है हा हा जैसे कि ना वरे भर्गो देवस्य धीमही धीमही में क्या होगा एक तमो आना चाहिए धीमही एक श्रुदी आ आगे तो धीय योना यो न धी योना यो प्रचोदयात् प्रचोदयात् जो है एक श्रुदी है क्योंकि कनेक्टर है ना पीछे से न के ऊपर वेटिकल लाइन होगा तो उसके उसके बाद बाद में एक है प्रो जो होता है नीचे होता है प्रा प्रा प्रा जैसे प्रो डिफरेंस मालूम होता है ना हाँ। दोनों के फ्रीक्वेंसी में अंदर है एक हाई फ्रीक्वेंसी है कौन सा हा प्रा प्रा, प्रा दो, दो दो जो है हाई फ्रीक्वेंसी है उसी प्रकार धी यो, यो, ये जो दूसरा यो है ना ये हाई फ्रीक्वेंसी है आगे न धी य प्रच प्र चो ये जो चो है लो फ्रीक्वेंसी है प्रचोद प्रचोद ये गायत्री मंदिर का उच्चारण होता है उसी प्रकार देखिए विश्वी देव सबिता सबितर दानी पढ़ाते वक्त क्या है इसको खंड करना पड़ता है खंड करते समय वक्त हलवा जैसे काटते हैं ना ऐसे नहीं काटना क्योंकि भाई भाई झगड़ा ना से हलवा काटते वक्त हाँ तो उसमें क्या तो होता है बिल्कुल उसका चौड़ाई उंचाई उसका जो होता है समान नहीं होता ना तो ये टुकड़ा मुझे नहीं चाहिए मुझे दूसरा काटो बोलेंगे परंतु मंद्र में क्या है मंद्र में अर्थवशा पाद व्यवस्था मंद्रेशन पाद व्यवस्था यहाँ पाद से अंधे तर्तन भवि मंत्र मंद्र विभागः कुत्र भविधी यत्र पादस्य अंध बहदी पादान्धे कर्तनीयम पादे न कर्तनीयम पाऊ में काटेगा तो क्या होगा तो खड़े नहीं हो सकेंगे पाव जहां पूरे हो जाएगा वहां काट लीजिए ठीक है अब देखिए गायत्री में कितने पाद हैं अब गायत्री को लेंगे गायत्री को लेंगे गायत्री को तीन पद है इसलिए उसको कहते हैं त्रिपदा गायत्री त्रिपदा गायत्री इसका जो चौथा पद है ये अव्यवहार्य है, है। गायत्री का चौथा पद जो है अव्यवहारी है तीन पद जो है व्यवहार्य है ठीक है ना ये अव्यवहारी पद क्या है अव्यवहार्य है भगवान गायत्री के एक दो तीन इसके द्वारा चौथे पैर हम तुर्यावस्था को प्राप्त होने के लिए रखेंगे समझ में आ गया ना तो इसलिए अव्यवहार होने के कारण इस गायत्री का नाम त्रिपदा गायत्री है गायत्री का लक्षण क्या है जिसमें 24 अक्षर का होना चाहिए मंत्र के अंदर भूर्भुवसवा ये व्याहदी है ये मंत्र का भाग नहीं इसलिए वास्तु में एक ओम जो है ना ओम का विस्तार करेंगे तो भूर भुवा स्व यह तीन व्याहदी मिलेगी और इन तीनों व्याहदियों को जब विस्तार करेंगे गायत्री का एक एक पाद मिलेगा ठीक है ना तो जैसे व्याहृदी तीन है गायत्री के अंदर तो उसमें एक भाग है ओम जो अ तीन मात्रा वाला है इसको विस्तार करेंगे तो भूर भुवा स्व भूर भुवा, ये तीन व्याहृदी मिलेगी और इसको और विस्तार करेंगे तो भर्गो देवस्य धीमहि अब इसमें देखिए इसमें सारे रहस्य आ गया क्या है पहले क्या कर दिया ये जो है वर्णन करने योग्य है सबके द्वारा उनकी स्तुति की ठीक है स्तुति करने के बाद खत्म नहीं हुआ भर्गो देवस्य धीमहि इसलिए वर्ण करने योग्य सविधा के उस तेज को मैं यथाशक्ति मेरे यथा ज्ञान में धारण करता हूं यह कर्म हो गया आगे क्या होगा इसका फल हो होके क्या होगा धी यो यो न प्रचोदया धारण करेंगे तो क्या होगा आ भगवान का जो वर्ग है वो शुद्ध अग्नि है शुद्ध जानाग्नि है उस शुद्ध को हम अपने अंदर धारण करेंगे तो क्या होगा दृष्टि तो क्या, जलाएगा जलाएगा। तो क्या करेगा अग्नि जो है अपने चित्र को जलाएगा कैसे जलाएगा वैसे जलाएगा जैसे कि आपका जो स्कूटर का साइलेंसर है ना और जब बंद हो जाता है तो स्कूटर का जो फुल्लिंग जो होता है ना वो कम हो जाएगा होगा ना अंदर में क्या होगा गाड़ी अच्छी नहीं खींचेगी वर्कशॉप में जाएंगे वो बोलेंगे तो इसको निकाल करके साफ करना चाहिए साफ कैसे करते हैं आप तो बहुत कूड़ा कचरा डालते हैं उसके अंदर क्या होता है उसको खोल करके रखता है उसके बाद में टप टप मार दीजिए पूरे जो काला काला उसके अंदर से तो स्क्रू ड्राइवर से वो क्या करेगा पूरे क्लीन करेगा हाँ बाद में आपको कहेंगे ऑयल ज्यादा डालना ज़्यादा डालना का जो काल निकलेंगे ना उसी प्रकार क्या होगा ये भगवान के वो दिव्य को हम हर रोज गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा अपने अंदर अपनी बुद्धि में अपने अंधकरण में धारण करेंगे तो क्या होगा ओसा ओ का स्वभाव आएगा क्या संघ का स्वभाव आएगा मैं पहले भी कहा था एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ एक कमजोर को रखने पर क्या होगा कमजोर को स्ट्रॉन्ग बना देगा ठीक है ना और मान लीजिए स्ट्रॉन्ग व्यक्ति दुष्टात्मा है दे दे दे दे दे दे तो क्या होगा वो कमजोर को भी दुष्ट बना देगा यदि स्ट्रोंग आदमी यदि शुद्धात्मा हो तो कमजोर को अब देखिए इसमें सौरो में भी ये बताया पहले क्या है इसको पूरे करेंगे ठीक है तो क्या है तीसरे पाद में बोला इस प्रकार धारण करने का फल यह होता है कि भगवान का वो दिव्य तेज हमें दिव्य बना देगा इस प्रकार भगवान क्या करेगा दिव्य बनाते बनाते बनाते अपने को धीरे-धीरे जितने जितने दिव्य बनाते बनते जाएंगे ना उतने उतने भगवान के नस्तिक होने के बाद जब पूरे पूरे दिव्य हो जाएगा भगवान उठा करके अपने अंदर रखेगा खाने के अंदर यही प्रिंसिपल है ना खाने को पकाते पकाते पकाते पाग जब ठीक हो जाता है उतार देता है हम अपने अंदर डाल देते हैं उससे पहले नहीं है ना उससे के भगवान रसोई घर का जो काम हमें जो शिक्षित दिया किया ना वो भी क्या है मोक्ष विद्या के साथ तुलना करके देखेंगे तो समान है और देखिए गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के शौचादि से निवृत्त होना चाहिए निवृत्त होकर के क्या है जहाँ हम सूर्योदय जिस तरफ होता है उस तरफ मुंह करके बैठिए हमें ज्यादा लाभ मिलेगा यदि दिशा पता ना हो जहाँ हम मुंह करके बैठते हैं वो हमारे पूर्व है जहाँ दिशा पता ना हो तो जहाँ मुख करके बैठे ना बैठेंगे ना वो पूर्व मानो यदि दिशा का पता होता तो क्या करना चाहिए वो सूर्योदय जिस तरह होता है उस तरह मुख करके बैठिए ठीक है उसके बाद में क्या करना चाहिए ये जो दो अंगुली है ना दो अंगुली को निकाल करके इसका जो अग्र अग्र भाग है ना अनामिका मध्यमा का उसको सीधा बैठ करके क्या करना चाहिए अपने ब्रह्म जहां है वहां स्पर्श कीजिए फिर बोलिए विश्वामित्र ऋषि अस्य मंद्रस्या बोलो ना अस्य मंद्रस्य विश्वामित्र ऋषि फिर देखिए तीन अंगुली मिला दीजिए छोटी बड़ी को छोड़कर बीच वाले ती अंगुल तीन अंगुली को मिला दीजिए ऊपर के ओठ में में लगाना वास्तव होता है मुंह के अंदर परंतु तो तो कहा ऊपर के ओठ के ऊपर स्पर्श करके रखिए निचलित गायत्री छंद आगे ये पांचों अंगुलियों को मिला देना मिलाकर के हृदय के जो गड्ढा है ना बिल्कुल सेंटर में बोलना सूर्योदेवता सूर्यो ठीक है ना सविता और सूर्य पर्याय है और शुक्ल के अंदर सूर्योदेवता दिया है ठीक है ना तो मंद्र के ऊपर जो लिखा ना उसके बाद में बोलिए इस मंत्र को कितने ऊंचा बोलना चाहिए ष में बोलना चाहिए षज का मतलब आ बिल्कुल निम्न शब्द में बोलना चाहिए ठीक है ना कैसे ओम भर्गो देवस्य प्रचोदयात् नि क्या हो जाता है ये हमारे अंदर धारण कर रहे हैं ना हमारे अंदर धारण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं ना चिल्लाने की जरूरी नहीं है ठीक है ना कुछ मंत्र ऐसे होता है या जैसे जगदीच छंद होता है वो निषाद में बोलने का होता है जगदी छंद जो होता है ना जिसमें अड़तालीस अक्षर होंगे यह छंद सबसे बड़ा है उसको निषाद में सबसे ऊंचे स्वर में उसको बोलना चाहिए ऐसे ऐसे विधान किया है इसलिए मंद्र के ऊपर प्रत्येक मंद्र के ऊपर ओम भोर भुवस्वहा इत्या विश्वामित्र ऋषि निचृ गा, गायत्री छंद सूर्योदेवता षस्वर जहां बर्बी का गायत्री मंदिर होगा शनो देवी रो भी वो भी र है, है सारे गायत्री का चाहे तेईस अक्षर वाला हो चाहे चौबीस अक्षर वाला हो चाहे पच्चीस अक्षर वाला हो सारे गायत्री है क्योंकि छंद की फ्लेक्सिबिलिटी है तेईस से भी हो सकता है परंतु वह गायत्री ही अब हमारे गायत्री मंदिर में भूर भू स्व सावीतुर्ेण्यम भर्गो धीमहि देवस्चोदयाण्यम कभी छूट गया चौबीस नहीं तेईस इसलिए बोला ना छंद का नाम निजृत गायत्री यानी 24 में से एक कम दो कम होता तो विराट गायत्री विराट गायत्री को दो कम गायत्री को एक कम गायत्री को 24 पूरा के पूरा होता तो 25 होगा ठीक है ना तो जैसे गायत्री का ये है अनुष्टुप में भी है निचृत अनुष्टुप विराट अनुष्टुप ठीक है और आगे त्रिष्टुप निचृत् विराट त्रष्टुप जगदी निजृत जगदी विराट जगति इस प्रकार क्या हो जाता है अक्षरों की संख्या के कम अधिकता के आधार पर नाम के साथ गायत्री नाम के साथ एक एक के विशेषण जुड़ता जाएगा ठीक है ना तो मंदिरों को देखना इसमें जो स्वर स्वर के रहित जो अक्षर है खाली व्यंजन है उसको गिनने का नहीं उसको नहीं गिनने का जैसे तथ तथ में एक ही स्वर है तो एक ही गिनने का तक तो को नहीं गिनने का प्रचोतयात अंध में तो नहीं गिनने का ठीक है तो इसी प्रकार क्या है हाँ ये बताया, मैं याद है मैं मुझे कहने वाला हूं तो अब ये ऋषि क्या है ये विश्वामित्र क्या है तो ऋषि कहा विश्वस्य अमित्र विश्वामित्र विश्वस्या देखिए दो इसमें दो समास हो सकता है विश्वस्य मित्र विश्वामित्र ये भी ठीक है और विश्वस्यामित्र विश्वामित्र दोनों इसमें लागू होगा विश्वस्य मित्र का मतलब होता है गायत्री साधक परोपकारी जरूर होगा विश्व के ब्रह्मांड के प्राणियों के वो मित्र होंगे प्राणियों के वो रक्षक होंगे प्राणियों के ऊपर दया वाले होंगे वो अहिंसित होंगे अहिंसा धर्म वाले होंगे इसलिए विश्वस्याश् लागू होगा अब दूसरा है हमारा मतलब बात, मतलब की बात जो है ये दूसरे अर्थ है विश्वस्यामित्र तो ये विश्व कौन है विश्व जो है क्या बताए विश्व जो होता है ये जो ब्रह्मांड का जो स्तूल रूप है ये विश्व है ब्रह्मांड का जो स्तूल रूप है ये क्या है विश्व, विश्व है समझ में आगे ना और ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म रूप है वो हिरण्यगर्भ है तो ये गायत्री का जब जो करेगा ना ये विश्व के प्रति हमारी प्रीति खत्म हो जाएगी दुनिया का ये स्तूल रूप है ना अन्न खान स्वर्ग स्त्री मकान आभूषण स्थान मान जिसके पीछे दुनिया पागल होकर के दौड़ रही है उसके प्रति हमारी रुचि कम होगी हो जाएगी तो कम होगा तो कौन होगा हम गायत्री साधना के द्वारा विधि के आधार पर साधना करने पर विश्व के प्रति यदि हमारी प्रीति कम हो जाती है अहम विश्वामित्रहा विश्वामित्र कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है अहम अहम विश्वामित्र भविदुम शक्नोमी मैं विश्वामित्र बन सकता हूं गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा इसके द्वारा विश्व के प्राणी के प्रति मेरा दया भाव होगा क्यों क्योंकि कंपटीशन में हम नहीं होंगे इस कंपटीशन में हम नहीं होंगे हम नहीं होंगे तो क्यों होगा दुनिया का कोई दुश्मन हमारे साथ नहीं होगा क्योंकि हम हम कॉम्पिटिशन में नहीं है ठीक है और उनसे हमारा भी विद्वेष नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारा कुछ छीनने वाला नहीं है हम हम उनका कुछ छीनने वाला नहीं है इसलिए क्या है प्राणी मात्र के प्रति विरोध इससे खत्म होगा तो हम विश्वामित्र बन सकते हैं साथ साथ में क्या होगा हम उन्मुख अं, अंदर दृष्टि वाले हो जाएंगे अंदर हो जाएगा बहुर्मुख हो होना हमारा बंद हो जाएगा इसलिए ब्रह्मचारी को उपनयन करने के बाद बोलते हैं हर रोज सूर्योदय से पहले उठ करके तुमको एकांत स्थान में गायत्री का जब ऋषि देवता मंदिर सहित करना चाहिए और कर्मश के अंदर बताएगा जहां मंदिरों का विनियोग ऋषि देवता छंद के विहीन होकर के जो करेगा उसको उस मंदिर का लाभ मिलने वाला नहीं उनको पता होना चाहिए मैं जिस मंदिर का उच्चारण करता हूं इसके ऋषि कौन है इसके छंदस कौन है इस मंदिर की देवता कौन इसको जाने बिना जो मंदिर का उपयोग करेगा वो मंत्रार्थ को जानने में सफल नहीं होंगे मंदिर के विषय उनके साथ तभी खोलेगा तभी रहस्य पर्दा पर्दाफ करेगा तो क्या होगा जब हम उसके देवता को जाने कम से पाम से जाने ऊपर से जाने धीरे, धीरे धीरे धीरे देवता के अंदर जाइए देवता तो पूरे स्वरूप उनके सामने दिखा देगा दिखाएगा में एक जगह पर बताया मैं कल ढूंढ रहा आपको ढूंढ रहा था आपको बताने के लिए वो मिला नहीं क्योंकि वो नहीं है तो उसमें कहा शिवो भूत्वा यजेद क्या लिखा शिवो भूत्वा, शुक्ल यजुर्वेद मंदिर के अंदर लिखा है शिवो भूतवा यजेद यानी जो शिव की उपासना जो करेंगे शिव भक्ति जो करेगा वो स्वयं शिव बन जाता है गायत्री की भक्ति जो करेगा विश्वामित्र ऋषि को जो जानेगा और सूर्य में जो उतरेगा वो कौन बनता जा, बन जाता है विश्वामित्र बन जाता है सूर्य बन जाता है अब इसलिए देखिए ये अपने जो आसमान पर जो दैविक सूर्य है वह दैविक सूर्य को विश्वामित्र उसका भी पर्याय है ठीक है ना दुनिया जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं ना वो बना करके रखता है वो चुराता नहीं है इसलिए दुनिया को उसके प्रति विद्वेश नहीं है और उसके बिना दुनिया का काम नहीं होता सब दुनिया के लिए उपकार है ठीक है ना इसलिए सूर्य का जो व्रद होता है अहिंसनी ही हो जाता है पर तो इधर प्रश्न आएगा क्या होगा सूर्य के उदय होने पर कुछ क्रीड पतंग तो मरते है ना उसकी रोशनी ठीक है ना ये इस प्रकार के मरना तो भगवान से भी होता है ना जैसे कि मान लीजिए भगवान जब धरती की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जब भी बनाएगा उसमें जो मूर्ख जो होता है उसी में मूर्ख के अंदर मर जाता है उसको मारने के लिए नहीं लाया परंतु मूर्ख में तो सूर्य का उदय इनको मारने के लिए नहीं है परंतु ये जो जानवर है ना अपने शक्तिहीनता के कारण सूर्य की रोशनी को सहन करने के कारण स्वयं मर जाता है इससे तो क्या होता है भगवान हमारे सामने बता रहे हैं दुनिया में रहना है तो कमजोर मत रहिए जो जो कमजोर रहेगा और वो तो मरेगा समसार में इसलिए कमजोरी अपनी कमजोरी को काम बताया देव देवहितम पुरस्ता चुक्रम्छर यह सूर्य हमें दिग्दर्शन करते हुए बताते हैं मैं संसार के चक्षु हूं चक्षु है चक्षु हूं और मेरे को देखो मेरी प्रवृत्ति को देखो और पश्चिमेरी उदय को अस्तमी को तुम हर रोज देखते रहो सो मिलेगा जितने भी अशुद्धि है मैं उसको शुद्ध करने वाला हूं उतने ताकत वाला हूं और मेरे को देखने वाला भी ताकत वाला हो जाता है श्री कथे सूर्योदय से पहले उठो ताकत वाला होने के लिए आगे क्या क्या कहा जीवे मैं शरद जैसे कि मैं शक्ति के संपादन करके जी रहा ना मेरे को देख करके तुम भी प्रेरणा प्राप्त करो आ सौ साल तक जीने की इच्छा करो उससे पहले कमजोर बनकर के तुमको कुत्ते की मौत नहीं मरने का है आगे क्या है सुनुयाम शरद सदम क्या करना चाहिए मैं मेरे जो उत्पन्न करने वाला भगवान है ना उसके प्रेरणा को सुनकर के मैं उदित हो रहा हूं अस्तमित हो रहा हूं मैं उनके वाणी को सुनकर के चल रहा हूं उनके आज्ञा अनुसार चल रहा हूं तुम भी अपने जो गुरु आचार्य है उसके आज्ञा के आधार पर चलो ठीक है ना आगे क्या चलने के बाद प्रवाम शरद दूसरे पीढ़ी को फिर मजबूत बनाने के लिए पहले तुम चलो सुनकर के उसके बाद में अन्यों को बता बताओ पहले सुनना चाहिए सौदा पहले बने बाद में वक्ता बने ठीक है ना आज वक्त ज्यादा है बहुत कम है हमारा कोई दोष बता देना हम सुनना नहीं चाहते और क्या है उसके बदले में मैं दोषी नहीं हूं वक्तृत्व के साथ हम बैठते हैं ठीक है ना आगे क्या कहा यह है बहुत देखने योग्य बात अदीना श्याम हम दीन न हो दीन का मतलब लूला लंगड़ा लंग दरिद्र, दरिद्र। ठीक है ना इस प्रकार क्या हो जाता है किसी प्रकार के क्या है दीनदा हमारे अंदर ना, ना आए अध्याम शरदा शदम क्या करना चाहिए फिर भूय शरद मैं इससे भी आगे इससे भी आगे इससे भी आगे बोल करके आगे बढ़ो ये क्या है ये दो जगह पर इन मंदिरों का विनियोग गृह कर्मों में हुआ है एक उपनयन के वेरा पर वेदारंभ कराएंगे ना वहां सूर्य का दर्शन कराते हैं ये सूर्य जैसे तुम्हें होना चाहिए आचार्य ब्रह्मचारी को कहते हैं आगे विवाह संस्कार के अंदर पति पत्नी को दिखा करके बोलते हैं हम इस प्रकार चलेंगे ठीक है ना ये वास्तव में क्या है सूर्य वंश को बनाने का ये दो ही काम है कौन सा वो उपनयन वेदारंभ इसके बिना सूर्यवंशी नहीं होगा और विवाह आदर्श विवाह इसके बिना सूर्यवंशी की उत्पत्ति तो इसके ऊपर जोर देना चाहिए ठीक है ना वो उपनयन कराना चाहिए तो बच्चा तो होना चाहिए ना तो गर्भाधान करना पड़ेगा ठीक है गर्भाधान करने के बाद काम पूरा नहीं होता है वो गिरने की संभावना है बच्चे वीरवान हो अग्नि वाला हो उसके लिए पुमसवन करना चाहिए हाँ दूसरे तीसरे महीने में पुम्पन इसलिए करना चाहिए बच्चा वीरवान हो पैदा होने के बाद क्या है सारी दुनिया भाग रही है यह देख करके चकित होकर के बैठ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए आगे आगे क्या हो जाता है हाँ छठे महीने पांच महीने के बाद क्या होगा ये जो यहां के जो भाग है ना इसका निर्माण बच्चे में होने वाला है तो हमारे बच्चे मेधावी होनी चाहिए या मेधाम जिस मेधा बुद्धि की उपासना करके प्राप्त करके संतुष्ट रहे पितरश्च उपास हमारे पितृ लोग बुजुर्ग लोग जिस प्रेरणा बुद्धि के लिए प्रार्थना करके परिश्रम करके उसको प्राप्त करके अपने जीवन को कृतिकृत बनाए थे अग्नि आ उसी बुद्धि से हे तो मेरे को भी यानी मैं उनके परंपरा के के कमजोर ना रहूं, उनके परंपरा परंपरा मजबूत हमारी मेरे के आगे कमजोर होकर के टूटे नहीं कमजोर होने के बाद, बाद में टूट जाता है इसलिए देखिए इसके अंदर प्रार्थना की गई है ठीक है तो इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो उन्नयन संस्कार हम करते हैं बच्चे के सर पर नहीं करते फिर कहां करते हैं माँ के सर के ऊपर करते हैं असर क्या होगा क्यों करते है? करते हैं हैं इसलिए कि उसके पेट में जो भी बच्चा है माँ के ऊपर हम जो भी करेंगे उसका असर किसको आएगा बच्चे को आएगा खिलाते किसको बच्चे को नहीं मां को खिलाते हैं श्वास किसको देता है मां को देते हैं और सुख किसको देता है मां को देता है। इच्छा पूर्ति किसके करते हैं मां के करते हैं और तो ये सब कुछ माता के द्वारा बच्चे को प्राप्त हो जाता है इसलिए संस्कार कराना है और आगे उसके बाद में डिलीवरी का समय आएगा ना तब से लेकर के बच्चे आकर के दूध पीने तक जितने काम हमें करना होता है यह जात कर्मों में आएगा जात कर्मों में डिलीवरी का पेन जब से शुरू होता है ना तब से लेकर के बच्चे आकर के बच्चे के स्नान उसके बाद में स्थन्य पिलाने तक उसमें सोना के अंदर हम उसको बच्चे के पहले वो देगा उसके बाद में स्तन्य पिलाएगा ठीक है ना ये जातकर्मों में आएगा कितना संस्कार हुआ गर्भाधानमसवन सीमनोन जातकर्म आ गया ग्यारहवान दिन में कोई प्रोडक्ट हमारा आया ना तो उसका नामकरण करना चाहिए नहीं तो कैसे पुकारेंगे कैसे बताएंगे उसका एक नाम होना चाहिए सुंदर नाम रखना ये नामकरण हो गया उसके बाद में जब छह महीने का हो जाएगा ना तो क्या करना चाहिए बच्चे को आ, बाहर सूर्य को चंद्रमा को आ, खुले आसमान दिखाना चाहिए इसका नाम है निष्क्रमण संस्कार चार से पांच के बीच में इसको कर सकते हैं आगे क्या होगा आगे स्तन्य को पीते वक्त उसके स्तन को काटने लगेगा ना यानी उसको कुछ काटने का पदार्थ चाहिए चबाने का पदार्थ चाहिए वो दांत आएगा ना तो अन्न प्रशन कर लेना अन्न प्रशन कर लेना उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा ये दांत आते वक्त क्या होगा गर्मी होगी शरीर के अंदर बच्चे तो थोड़ा बेचैन हो जाता है वो समय क्या हो जाता है उनका विरेजन भी होता है तो बच्चा क्या हो जाता है रोते ही रोते रहेंगे हैरायन करते रहेंगे वो शांति बैठेंगे वो समय क्या हो जाता है उसका का वपन करना चाहिए ये कर्म संस्कार हो गया इसके बीच में एक काम आता है कर्णवेद आयुर्वेद में कहा जो कान को छिद्र कान में छिद्र बनाएगा उसको आंध्र वृद्धि नहीं होते उस बच्चे को आंध्र वृद्धि होती ना ये नहीं होगा हेरनिया हा बाहर निकल के क्या करेगा आंध का जो अंध भाग है ना वो नीचे उतर करके क्या करेगा अंडकोश को दबाएगा चुभेगा तो दर्द होता है इसको हेरनिया कहता है तो हेरनिया को रोकने के लिए बोला इसको करना वेद करो उसके दोनों कानों को दोनों कानों का करना चाहिए इसलिए दो कान दिया ना और आगे देखिए आगे ये बताया कि अब खत्म करेंगे अब अब कितने संस्कार संस्कार हो हो हो गए उसके बाद में नहीं। हो गया ना हाँ। अब आगे क्या होगा होगा जब पढ़ने लायक जाएगा माम बाप के पास जो है इन्होंने तो दे दिया व्यवहार हो गया अब देखिए समाज को देने का वक्त आएगा ना तो गुरु को सौंपना क्योंकि कुछ बनाना बनावट गुरु करेंगे गुरु समाज को जानने वाले है तो समाज को जानने वाले गुरु बच्चे को क्या बनाना है उनके लक्षणों से उनको यथाशक्ति उनको ये क्या हो जाएगा वो उपनयन और वेदारंभ अब जब पढ़ाई वहां पूरी होगी तो क्या हो जाएगा समावर्तन, आ, समावर्तन हो जाएगा ठीक है ना कॉन्वकेशन है उसके बाद में विवाह संस्कार उसके बाद में जब बच्चे को भी बच्चा हो जाता है स्थ और जब वैरागी हो जाता है सन्यासी जब शरीर त्याग करेगा उसको जला देने का ये संस्कार है इसमें मंदिरों का विनियोग हुआ है इसको पढ़ना है कम से कम सत्य इसको तो संस्कार विधि को तो पढ़ लीजिए कम से कम विवाह संस्कार को तो पढ़ लीजिए ओम सहना सहनो भुन सह वीकमस्तु विषाई